नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा अंचल में खास किसानों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग विषय को लेकर उनके सामने आते हैं ताकि उन्हें अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छी पैदावार भी ले सकें तो आइए ऐसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज बात करेंगे विशेष भूमि पर जिस तरह से जमीन है उसमें किस तरह के पोषक तत्व होते हैं उनको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं या उनकी कमी को जानने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है तो आइए ऐसी जानकारी को लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर सारा जिनसे हम लोग बातें करेंगे और पिछली बार भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सॉइल टेस्ट के बारे में उन्होंने बातें की थी और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी थी आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा हो तो आइए फिर से एक बार डॉक्टर सारा का बहुत बहुत स्वागत है गण जी नमस्कार नमस्कार हाँ जिस तरह हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पेड़ के जीवन के लिए भी बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है और जब तक ये तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं तो पेड़ जो है पूरी तरह से तरक्की नहीं कर पाता है जी जी पेड़ जड़ों द्वारा भूमि से पानी और पोषक तत्व लेता है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूर्य के प्रकाश में वो फोटोसिंथेसिस करके अपने भोजन का निर्माण करता है पौधों में जो मुख्य तरह से जो है सोलह प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जी जी। जो परीक्षणों में मिला है इसमें मुख्य जो तत्व हैं वो है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड एवं पोटाश ये तीन मुख्य तत्व हैं गौण तत्वों में जो है कैल्शियम मैग्नीशियम और गंधक हैं और सूक्ष्म तत्वों में लोहा जिंक कॉपर मैग्नीस मोलम बोरॉन और क्लोरीन आते हैं इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन जो है वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को पौधे हवा से और जल से प्राप्त करते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पौधे हवा और जल से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं और इनको पौधों को बहुत अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है और इन्हें मुख्य प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम गंधक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं और इन्हें गौड़ अथवा द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं हु. इसके अलावा जो सब सबसे कम आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ज़रूरी हैं वो हैं लोहा जस्ता मैग्नीशियम, तवा बोरान मोलब और क्लोरीन। इन तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता सूक्ष्म होती है इसलिए इनको सूक्ष्म तत्व कहते हैं लेकिन ये भी बहुत ही ज़रूरी हैं इनके बिना भी जो है पौधों के अंदर काफ़ी कट समुचित विकास नहीं हो पाता है और इनसे के इनसे जो है हमें जो फल मिलना चाहिए वो बॉटल फल नहीं मिल पाते हैं डॉक्टर सहारा भाई बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं आशा करता हूँ और किसान भाई बने ध्यान से सुन रहे होंगे कार्यक्रम को और हम लोग भूमि में जो 16 इंटीग्रेंट जिसको कहा जाता है 16 पोषक तत्व के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं जिसमें तीन चरण बताया गया एक मुख्य है दूसरा थोड़ा सा उससे कम उनकी मात्रा लगती है और उससे तीसरे स्तर पर जिसको सूक्ष्म कहा गया है ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और तीनों अगर फुल मात्रा में जितनी चाहिए उतनी आवश्यक मात्रा में पौधों को मिल जाता है तो पैदावार अच्छी होती है अगर इसमें से कोई भी तत्व कम हो जाता है तो जानते हैं कि पैदावार में मुश्किलें आती हैं प्रभाव पड़ता है उसका तो इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे डॉक्टर हमारे लिए भी कहते हैं कि आप पूरा जो है खाना होल फूड खाना चाहिए यानी आपको पूरे ही दाल चावल रोटी सब्जी चारों आहार जैसे खाना चाहिए जिससे हमारा तंदुरुस्ती बनी रहती है वैसे ही भूमि को या फिर हम जो भी पौधे लगाते हैं उन्हें सारी चीजें जो है सोलह जो तत्व है वो सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए इसीलिए डॉक्टर साहब एक एक चीज को अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो अभी जानेंगे कि कौन सी चीजें कहां से मिलती हैं और किस तरह से वो काम करते हैं है ना डॉक्टर साहब हाँ जी जी सबसे पहला है नाइट्रोजन जी सभी जीवित उत्को मतलब उतक मींस जो उसके जो शरीर है पौधे का जो शरीर है वो सारे ऊतकों से मिलकर बना हुआ है उनको सेल भी बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में और उनको उन उनको जड़ तना पत्ती आदि वृद्धि के अंदर ये नाइट्रोजन सहायक होता है क्लोरोफिल प्रोटीन सेन्थेसिस में भी नाइट्रोजन का अमीनो एसिड्स में भी इनका एक महत्वपूर्ण अवैव जो है ये नाइट्रोजन होता है इसकी उपस्थिति से सब्जियों में चारों चारों में इसकी गुणवत्ता बढ़ती है दूसरा है तत्व है फास्फोरस पौधों के वर्धनशील अग्रभाग जैसे पौधा जहां से बढ़ रहा है आगे की जो वो है उनको जो है उसको विकास करने में सहायता होता सहायक होता है पुष्प के विकास में सहायक होता है अगर पुष्प अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा तो अच्छा अच्छी फसल आपको उससे नहीं। फल नहीं मिलेंगे कोई भी चीज़ की वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन किया जाता होती है नेचर में कोशिका का, का विभाजन होता है वो विभाजित होते होते होते उसका एक स्वरूप ले लेती है तो कोशिका विभाजन के लिए भी सबसे जिम्मेदार जो ये है अवयव जो है वो फास्फोरस है इसी तरह जड़ का विकास होता है अगर जड़ विकसित नहीं होगी तो आगे जाके पानी नहीं गर्म कर पाएगी अच्छी जड़ रहेगी तो अच्छे फल का निर्माण होगा इन सब चीज़ों के लिए ये जो है फॉस्फोरस इसका इसके लिए होता है और अमीनो एसिड का जो एक इसका भाग है उसका भी जो है इसका कार्य जो है ये फास्फोरस के से ही होता है अच्छा अच्छा फास्फोरस और अमीनो दोनों एक ही साथ जुड़ के काम करते हैं साथ? हाँ। तीसरा इसका तत्व है पोटेशियम पोटेशियम जैसे एक एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है एंजायम मतलब उसमें अगर ये पोटेशियम तत्व नहीं होगा तो एंजाइम जितने रूप से काम करना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं जब ठंडा मौसम होता है उस समय बादल होते हैं तो बादल की अवस्था में फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा कम हो जाता है और उस टाइम पे ये पोटेशियम जो है उसको मतलब उन परिस्थितियों जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं पौधों को उसके अंदर सहने योग्य परिस्थितियों का निर्माण करता है नहीं। नहीं। और कार्बो कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण प्रोटीन के संश्लेषण और इसकी स्थिरता इस को बनाए रखने में ये मदद करता है तीसरा इसका जो एक और मुख्य भाग है कि जो पौधों में एंटी प्रतिरोधी क्षमता मतलब आपकी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है कि कोई इसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसको रक्षा करता है उसकी उससे उससे रक्षा करता है उसकी उसको मतलब इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इसका यह सहायक होता है इसके बाद एक और अवयव आव है कैल्शियम कैल्शियम जो है कोशिका भत्ती जो होती है कोशिका में से बाहर भी वाली जो पोर्शन होता है उसको उसका मुख्य अवयव होता है और उसको जो है स्थिर रखने में सहायता करता है ताकि पौधा जो है स्थिर रूप से खड़ा रहे जिस तरह हम लोगों को कैल्शियम हमें हड्डियों में जाके डिपॉजिट हो जाता है और हम खड़े रह सकते हैं इसी तरह पौधों को भी सीधा रखने के लिए कैल्शियम की इसमें आवश्यकता होती है और इसकी वजह से जो है एनजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है जैविक अम्लों को उदासीन बनाकर उसके विषक्त प्रभाव जो होता है उनको समाप्त करता है मतलब कई जो विष्वयुक्त एसिडिकॉर्म फॉर्मेशन जो बन जाता है कैल्शियम जाके उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसके प्रभाव को कम करता कम है अगला अवयव है मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है पत्ती के अंदर जो क्लोराफिल होता है उसका मुख्य अवयव है अच्छा और उस कैल्शियम की वजह ही क्लोराफिल जो हरा रंग जो है उसमें वृद्धि होती है और फोटोसिंथेसिस से भोजन का निर्माण करता है इसमें भाग लेने वाले अनेक एंजाइमों को यह क्रियाशीलता की में उसकी क्रियाशीलता बढ़े ऐसी ये वृद्धि करता है साथ ही फास्फोरस के अवशोषण और स्थानांतरण में मदद करता है मैग्नीशियम की वजह से ही जो फास्फोरस है वो भी जो है उसका एब्जॉर्वेशन बढ़ता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट करने में भी मैग्नीशियम की उपस्थिति ही प्रेजेंट में लेके आती है अगला जो तत्व है वह है गंधक जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं सल्फर को प्रोटीन की संरचना को स्थिर रखने में ये सहायक होता है तेल का जो बीज होता है बीज मतलब जो फल होता है उसमें जो तेल का जो पोर्शन होता है उसके संश्लेषण में और क्लोरोफिल के निर्माण में सल्फर मदद करता है साथ ही जो विटामिन जो बनते हैं इसके जो विटामिन जैसे हम हम लोगों के लिए विटामिन जरूरी हैं इस तरह पेड़ पेड़ के लिए भी विटामिन की ज़रूरत होती है और उनकी उपचय क्रिया में भी वो योगदान करता है जस्ता जिंक पौधों द्वारा फासफॉर्सों और नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक होता है मतलब अगर जस्ता ये नहीं होगा जस्ता नहीं जस्ता की उपस्थिति नहीं होगी तो वो सुचारू रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन को अपने पूरे उपयोग करने में सहायक नहीं होगा न्यूक्लिक एसिड मतलब जो सेल का एक पार्ट है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन संश्लेषण में ये मदद करता है हार्मोन्स के जैव संश्लेषण में योगदान करता है और अनेक प्रकार के खनिज एंजाइमों का ये आवश्यक अंग जो है वो जिंक है अगला तत्व है तांबा तांबा जो है पौधों में विटामिन ए के वृद्धि में निर्माण में वृद्धि करता है मतलब जिस तरह विटामिन ए की ज़रूरत हमको भी पड़ती है उसी तरह विटामिन की ज़रूरत पेड़ पौधों को भी पड़ती है और विटामिन ए के फॉर्मेशन में तावे का मुख्य रोल है इसके बाद ये कई एंजाइमों का घटक है अगर तावा पचोर मात्रा में नहीं होगा तो बहुत सारे जो एंजाम जो हैं वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे नेक्स्ट है लोहा पौधों में क्लोरोफिल किलो, के संश्लेषण और रखरखाव के लिए अति आवश्यक है लोहा मतलब आयरन न्यूक्लिक एसिड के उपापचय में एक आवश्यक भूमिका निभाता है और अनेक एंजाइमों का भी ये आवश्यक तत्व है मैग्नीज़ मैग्नीज़ भी जो है प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है रात के अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उस समय जो खाना वगैरह इसका बनता है और उनको जो है उन उनकी अवस्थाओं को वो नियंत्रित करते हैं नाइट्रोजन के उपापचय और क्लोरोफिल के संश्लेषण में भी भाग लेने वाले एंजाइमों की क्रियाशीलता को ये बढ़ाते हैं पौधे में होने वाले अनेक महत्वपूर्ण एंजामयुक्त कोश की प्रतिक्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं कार्ब, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ये निर्माण करता है जो भी खाना बनता है तो वो जब जलता है कार्बोहाइड्रेट जब जलता है तो उसका ऑक्सीडेशन इस, इस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं इसकी फलस्वरूप आपको कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है बोरोन प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है कोशिका विभाजन को भी प्रभावित करता है कैल्शियम के अवशोषण और पौधों के द्वारा उनके उपयोग को प्रभावित करता है और कोशिका झल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है झल्ली की जो पारगम्यता यदि नहीं होगी तो सारे तत्व जो है इधर से उधर उनका मूवमेंट नहीं होगा और वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे इसलिए बोरोन जो है वो भी एक बहुत ही आवश्यक तत्व है चिली श्रोताओं बहुत ही अच्छा लग रहा है शेकर सारा हमारे साथ हैं और पोषक तत्वों के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दिया सोलह जो पोषक तत्व है जो पेड़ पौधों को आवश्यक है उन सारी चीज़ों का जो क्रिया है वो कैसे काम करता है उसके बारे में उन्होंने बताया आशा करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जानकारी आपके पास आ गया होगा और इन जानकारी को अपने पास रखना बहुत जरूरी है लेकिन इन सारी चीज़ों को कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे कैसे आप इन चीज़ों को पूरा करेंगे इसके लिए एक बहुत ही अच्छा जो चैप्टर है आपने पिछले एपिसोड में ही चलाया था सॉइल टेस्ट अगर सॉइल टेस्ट करते हैं भूमि परीक्षण करते हैं मिट्टी का परीक्षण आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि आपकी भूमि के अंदर कितने तत्व है और किन तत्वों की कमी है अब जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा कि यह तत्व कमी है तो आप उसको मार्केट से एक्स्ट्रा जो है आपको डालना पड़ेगा समझो कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम जिन चीज़ों में है वो आपको एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा तो वो चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाता है तो फिर बाकी आपका काम पूरा हो जाता है फिर आप जो भी बीज पोएंगे जो भी पौधा लगाएंगे उसमें सोलह तत्व अगर आप पूरी तरह से उसको दे देते हैं तो आपका काम पूरा ख़त्म हो जाता है आप सिर्फ़ इंतज़ार करिए और कुछ समय के बाद आपकी अच्छी पैदावार को लेकर आप अपना अच्छा कमाई भी कर सकते हैं और आपको बहुत सारा लाभ भी मिलेगा और यही जानकारी आप दूसरे किसान भाइयों को भी दे सकते हैं कि आपने ये प्रयोग किया है तो इसीलिए हमने ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश हमारी जारी है तो मैं चाहूँगा कि अगर अभी भी आपका ध्यान अगर भटक गया हो तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप कागज़ और पेन अपने साथ रखिए और उन चीज़ों को लिखिए और एक बार अवश्य भूमि का परीक्षण सॉइल टेस्ट अवश्य कराएं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं आप सुनाए हैं रिडम नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुरा रहो बड्डियां बड्डियां पब निकल गई वे गड्डिया बड्डियां बड्डियां पब निकल गई वे हे गड्डिया I'll give you everything. गदी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए सॉइल टेस्ट के बारे में और सॉइल में 16 तत्व होते हैं उसके बारे में बातें हो रही डॉक्टर शेखर सारा हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही तो डॉक्टर शेखर सारा का फिर से एक बार स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद <laughs> चलिए अब हमने देखा कि 16 अलग अलग तत्व तो जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया मुख्य तत्वों के बारे में बताया द्वितीय तत्वों के बारे में बताया और फिर सूक्ष्म तत्वों के बारे में भी बताया और वो कैसे काम करता है किस तरह से वो अपना रोल अदा करता है वो भी आपने डिटेल में बताया अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जी हाँ जी अब इनको जो है सूक्ष्म तत्वों को लेने के उपयोग करने की विधि क्या है जो पौधे में जो फेरस मतलब जो लोह तत्व है वो फेरस और फेरिक आयन के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है मैग्नीस को मैग्नेस एवं मैग्निक कापर को जो है तांबे को जो है क्यूपरस और क्यूप्रिक के रूप में लेते हैं जिंक जो है वो जिंक आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है और बोरन का बोरेट तथा मोलबलेट का मोलिबेटेड लवण के रूप में पौधे लेते हैं अधिकांश सूक्ष्म तत्वों को फेरस सल्फेट मैग्नीस आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ये सभी उर्वरक पानी में घनशील होते हैं इन्हें आप छिड़क के भी दे, सक, दे, दे सकते हैं कि आपने लिया और ज़मीन के ऊपर आपने उनको छिड़क दिया भूमि में 25 किलो जिंक सल्फ़ेट 22.7 पॉइंट सात प्रति प्रतिशत प्रति हेक्टर की दे सकते हैं 10 टन सुपर फास्फेट के साथ 12.5 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर मिलाकर देने से 25 किलो जिंक सल्फ़ेट के बराबर हो जाता है चूना चूना मिट्टी में तथा चूना रहित मिट्टी में छः फसलों के लेने के बाद जिंक सल्फेट मिट्टी में देते रहना चाहिए बोरन की कमी से गेहूं में एवं दा, दा, दा, दा, चने में दाना नहीं बनता है अगर बोरान कम रहा तो पूरी तरह से गेहूँ में दाना और चने में दाना नहीं बनता है इसके निदान के लिए 10 से 15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टर के हिसाब से ज़मीन में डाल देना चाहिए बोरेक्स में टू पॉइंट पाया जाता है सूक्ष्म तत्वों का व्यवहार भूमि जाँच के बाद ही किया जाता है मतलब भूमि की जो जांच है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ही इनका उनका उपयोग करना चाहिए फेरासल्फेट को घोल के पत्तियों पर छिड़क छिड़क कर लोहे की कमी को आप दूर कर सकते हैं वो डायरेक्ट जो है वो अपने पत्तियों से ही अवशोषित हो जाएगा तामा व मैंगनीश की आवश्यकता भी होने पर भी लोहे की कमी हो जाती है तामा जस्ता और मैगनीश की आवश्यकता से अधिक होने पर लोहे की अगर ये आपने आवश्यकता से अधिक दे दी है तो उसमें लोहे की कमी हो जाएगी तो उसको भी जो है आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव मात्रा के अंदर उसको जितना लगना है उतना ही दीजिएगा मोलब्रेडम ऑक्साइड में 66 सिक्स परसेंट मोलिबेडम रहता है इसकी कमी को पूरा करने के लिए 100 से 500 ग्राम का मोलिकेनम ऑक्साइड प्रति हेक्टर की दर से दिया जाता है दलहन फसलों में भी इसका अच्छा प्रभाव पाया जाता है कॉपर सल्फेट में 25.4 फाइव कॉपर होता है तांबे की उपस्थिति में पौधे पर अपना असर डालता है तांबे की कमी 2.5 से 5 किलो प्रति हेक्टर कॉपर सल्फेट डालकर दूर कर सकते हैं पिट युक्त तथा छारी भूमि में मैग्नीज की कमी रहती है इसकी कमी को मिट्टी में बयालीस किलो मैग्नीस सल्फेट प्रति हेक्टर की देने से आप दूर कर सकते हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप जिनको जो है आपको ढंग से जो है जो ग्राम पंचायत और वर्कर्स होते हैं जो भारत भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उन उनकी राय आप लेकर और उसको उन कमी को पूरा कर सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि उससे पहले आपको अपनी सॉइल को टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और बिना जाँच करवाए इनके उपयोग से हानि भी हो, हो सकती है, है। सही बात जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाई इस बात को ध्यान में रख रहे हैं और जैसे कि हम पिछले एपिसोड में बताए थे भूमि परीक्षण बहुत ज़रूरी है सॉयल टेस्ट बहुत ज़रूरी है जांच के बिना आप आगे इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं इसलिए अब आ, मोटे तौर पर तो हम लोग समझ गए कि सोलह तत्व बहुत ज़रूरी है सोलह पोषक तत्व जो हमें भूमि को देना है लेकिन वो कैसे देंगे जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे जांच नहीं करेंगे तो जांच करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके भूमि में किस चीज़ की मात्रा अधिक है और किस चीज़ की मात्रा कमी है और जो कमी है उसको आप एक्स्ट्रा करके डाल सकते हैं और जो ज़्यादा है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपका पैसा भी बचेगा क्योंकि अब ऐसा होता है कि हम लोग खेती करना है बिना जाँच के करते हैं तो जो भी चीज़ें जरूरी हो वो सारी चीज़ें डाल देते हैं तो उसमें क्या होता था एक्स्ट्रा विटाम चले जाते हैं जो वो भी नुकसानकारक है इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में भी हम हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं हमारी जीवन में बैलेंस जिस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैसे ही खेती करते वक्त पोषक तत्व भी बैलेंस रहने से उसकी बैलेंस होने से ही काम अच्छा बनेगा इसमें हमारा बहुत फ़ायदा है एक तो आपकी पैसे की कमी आपका जो है एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा और जितना ज़रूरत है उतनी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जिससे गुणवत्ता वाला फसल भी आप ले सकते हैं तो पूरी तरह से हमें जो है एक अच्छी संरचना बनाना होगा एक चार्ट बनाना होगा और उस चार्ट के अनुसार आप चीज़ों को दे दें और इसको अच्छी तरह से करें तो आपको बहुत मुनाफा होगा तो चलिए आपकी खेती अच्छी हो ऐसी शुभकामना करते हैं और एक बार फिर से डॉक्टर सारा को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार जी नमस्कार <laughs> नमस्कार चलिए किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो दो तो आधारित विकास रचना गाँव गाँव में दो तो आधारित विकास रचना गाँव गाँव में विकसाए लघु उद्योग कृषि जय विक हर्षित जीवन सरसाए भारत फिर से प्राप्त करेगा गौरव मैं उन्नत स्थान शुत्र का हो कल्याण सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण जय गो माता जय भरती मा क्षण गो संवर्धन है अनुप कर्तव्य पुनीत गौ क्षण रक्षण गौ संवर्धन है अनुप कर्तव्य पुनीत अभय धाम हो अभय ग्राम हो सभी के मन में फल हो शुभ अभियान सुखद सुमल विश्वकामना जीव मात्र का हो कल्याण सुखद सुमंगल मंगल विश्वकामना जीव मात्र का हो कल्याण जय धरती माँ जय गो माता जय धरती माँ